महाभारत आश्रमेधिक पर्व अनुगीता पर्व ठोडश्याय अर्जुन का कृष्ण से गीता का विषय पूछना और कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध सिद्धमर्ति एवं काश्यप का संवाद सुनाना जन्मे जय उच सभाजा वसतु तो त्र निरी महात्मनो केशवार्जुन यो कामद्विज जन्मेज ने पूछा ब्राह्मण शत्रुओं का नाश करके जब महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन सभा भवन में रहने लगे उन दिनों उन दोनों में क्या क्या बातचीत हुई वह सम्पावाच कृष्ण सहित पार्थ साम्राज्यम प्राप्य केवल तस्म सभायाम दिव्यायाजहार मुदायु वह सम्पाज ने कहा राजन श्री के सहित अर्जुन ने जब केवल अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तब वे उस दिव्य सभा भवन भी आनंद पूर्वक रहने लगे तत्कदेश जब, जब नरेश्वर एक दिन वहाँ स्वजनों से घिरे हुए भी दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घामते सभा मंडप के एक ऐसे भाग में पहुँचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था तथा प्रतिहित कृष्ण पांडवोर्जुन निरीक्षताम सभा रम्याम वचनम अब्रवी पांडुनंदन अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण के साथ रह बहुत प्रसन्न थे उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री कृष्ण से कहा विदतम में महाबाहो संग्रामे समुपस्थित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 मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया अर्थात भूल गया है मम कौतूहलम तोस्तवेश पुनः पुनः भवासु द्वारकाम गंथा नचिरादि माधव उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बारम्बार उत्कंठा होती है इधर आप जल्दी ही द्वारिका जाने वाले हैं अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए वै सम्पायच एवस्तम कृष्ण फालगुन प्रत्युज महातेजा वचनम भजताम वैशंपायन जी कहते हैं राजन अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया वासुदेव वाच श्रावित स्व मया गुहित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 गतिम अभ्रम गिधुर्म भृता श्रेष्ठ गति तम सर्वे भी जिससे तुम उस बुद्धि का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर लोगे धर्मात्मा में श्रेष्ठ अर्जुन अब तुम मेरी सारी बातें ध्यान देकर सुनो आगछद ब्राह्मण कश स्वर्गलोकाधरी ब्रह्मलोकाच दुर्धरसौष्मा भी पूजिभवत अस्मा भी परिपृष्ट भरतर्ष दिव्य नाथ तत्न स्वाचारियण शत्रुधमन एक दिन की बात है एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर कर स्वर्गलोक लो, में होते हुए मेरे यहाँ आए मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया भरतश्रेष्ठ मेरे प्रश्न का उन्होंने सुंदर विधि से उत्तर दिया पार्थ वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो ब्राह्मणु उच मोक्षण जन्म प्रेक्षता भूतानाथेदनम विभोत्म प्रवक्षा बीज था भूत तो मम माधव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 कचिद विप्रतपोयुक्त काशपोधर्म आस साद्विज कंचे धर्म आगतागम गतागते सुबसौ ज्ञान विज्ञानपारगम लोकतार्वाकुशल ज्ञाता सुदुखा सुखदुख जाते मनन तत्व कोविद पापपुज्यो दीचा कर्मभेदेना गतिम्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 चरंत मुक्तव सिद्धम च सेव्यम श्रिया च क्रमवाणम चर्वश अतर्धन गति चु्वा तत्न काशप तथ्वांतर्हित सिद्धा चक्रधर संभाषमाणमेका सामसनम चैस यदीक्ष गसत्म पवनं यहा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 मर्षि कश्यप उनकी युक्त महिमा शंकर ही उनके पास गए थे तम समाद्य में सदा भी सतम चरण धर्म कामच तपस्वी सुतमा प्रतिपेदे यथान्याज्वा तन्महद्भुत विस्मतचाभुत दृष्ट्वा काश्य तबीजोत्तमोत्तम परिचारेण महता गुर परुषत उपपन्दम चत्सर्वतारित्र संयुत भावना तोयचनम गुरपरम तप निकट जाकर उनमेंधावी तपस्वी धर्माभिलाषी और एकाग्रचित महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे उनमें सब प्रकार की योग्यता थी वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपने गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्माओं को संतुष्ट कर लिया तस्मय तो तुष्ट शिष्याय प्रसन्न वाक्यम अभ्रभीत सिद्धम पराम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 सिद्ध ने कहा का तात काश्यप मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के सहयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं न कुछ सुखम अत्यंतम न कुछ इच्छा स्वतः स्थिति स्थानात मह तो भ्रंतो दुख लब्धात पुनः पुनः देव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सह कर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है अशुभागत प्राप्त कष्टाम पाप सेवनाथ काम मन्यु परी तेना तृष्णया मोहितिन च मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेक बार पाप किए हैं और उनके सेवन के फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है पुनः पुनः चमरण जन्म वह पुनः पुनः आहाराम विविधा भुक्ता पीता नाना विधातना बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है तरह तरह के आहार ग्रहण किए और अनेक स्तनों का दूध पिया है मात्रो विविधा दृष्टा पितरस्य पृथग्विधा सुखा च विचिरा दुखा चयानग अनग बहुत से पिता और भाति भाति की माताएं देखी है विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है प्रिय प्रियवासो बहुश संवासा प्रिय सह धननाश से संप्राप्त ला दुखन कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रियजनों का सहयोग हुआ है जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है अवमानहा सुकष्टाजत स्वजन हाथा सारी राम सातना भृत धारुणा राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं तन और मन के अत्यंत भयंकर सहनी पड़ी है। प्राप्ता मैंने अनेक बार घोर अपमान प्राणदंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी है मुझे नरक में गिरना और यमलोक में मिलने वाली यातनाओं को सहना पड़ा है सत्तम जरारोगा इस चूरिश में जन्म लेकर मेरे बारंबार बुढ़ापा रोग और राग के दुख सदाई केोगे तथा कदाचिन निर्वेदा निराकाराश्रितेन च लोकतंत्र दुखा वृशमयाम इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा खेद हुआ और मैं दुखों से घबराकर निराकार परमात्मा के शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया लोके भूजाह इमं मार्गम अनुष्ठ तथा सिद्धेर हम प्राप्त इस आदात्मनयाह में अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का अवलंबन किया है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 उपलब्धा दिवश्रेष्ठ तथेय सिद्धिुत्तम इतपरम गि ततः परतरम पुनः ब्रह्मण पदम अव्यक्त मे भूद्र संशय ना हम पुनरिहांता मृतलोकम तप देश इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है इसके बाद मैं उत्तम लोक में जाऊंगा फिर उससे भी परम स्कृष्ट सत्यलोक में जा पहुँचूंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्म पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा इसमें तुम्हें संचय नहीं करना चाहिए काम क्रोध आदि सत्रों को संताप देने वाले काश्यप अब मैं पुनः इस मृत्यलोक में नहीं आऊँगा ते महाप्राज्य ब्रोहि किम करवाणते यदिस्वरूप पंडस्तम तस् कालोज महागत मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ तुम जिस वस्तु को पाने की इच्छा से मेरे पास आए हो उसके प्राप्त होने का यह समय आ गया है अभिजान ये चदहम यदम मागतः अचिरा तो गिषाते नहम ताम अचूचू तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है इसे मैं जानता हूँ और शीघ्र यहाँ से चला जाऊँगा इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हें प्रयत्न करने के लिए प्रेरित किया है चारित्रेरअक्षण परिपृछस्कुशलम भाषेयम य विद्वान तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है तुम अपने कल्याण की बात पूछो मैं तुम्हारे अभिष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा बहुमंड ना हम भवता बुद्धौधावी का शप का शप मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूँ तुमने मुझे पहचान लिया है इसी से कहता हूँ कि बड़े बुद्धिमान हो इतिश्री महाभारत आश्वेदिक परमढ़ि अनुगीता परमढ़िषोशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में सोलहवा अध्याय पूरा हुआ